गुलाम की कहानी एक एक यहूदी प्राचीन समय में में दूर देश में एक बड़ा शहर था जहां बहुत से धनी लोग रहते थे। उसमें शानदार महल चौड़े रास्ते पार्क और बगीचे थे उनके बीच में टूटे फूटे मकानों की एक छोटी सी गली थी उनमें सक्री, सक्री खिड़कियां और दरवाजे थे और उनकी छतें टपकती थी इस गरीब बस्ती में एक पवित्र व्यक्ति रहता था उसका नाम टोबियास था और उसकी पत्नी का नाम पनीना था उनके पांच बच्चे थे तीन बेटे और दो बेटियाँ टोबियास एक मुंशी था जो पवित्र धार्मिक ग्रंथों की नकल करने का काम करता था इस तरह वो बड़ी गरीबी में अपने परिवार का जीवन यापन कर पाता था लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया और वो उसके और उसके दाइने हाथ ने काम करना बंद कर दिया जल्द घर में रोटी के लाले बढ़ गए भंडार इतना खाली था कि वहाँ से चूहे भी भाग खड़े हुए बिल्ली को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था जूते न होने के कारण टोबियास के लड़के स्कूल नहीं जा सके टोबियास के कपड़े फटे पुराने थे पड़ोसियों ने परिवार की दयनीय हालत देखी तो उन्होंने मदद करने की कोशिश की लेकिन टोबियास ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कहा देखो एक ईश्वर है और वो हमारी मदद जरूर करेगा एक दिन टोबियास की पत्नी ने उससे कहा यदि भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें वो मदद जल्दी ही करनी चाहिए देखो भगवान चाहे जो कुछ करे लेकिन तुम्हारे घर पर बैठे रहने सी स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरेगी तुम्हें शहर में जाना चाहिए भगवान के चमत्कार की प्रतीक्षा करते हुए भी तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए अगर मनुष्य पहले काम शुरू करता है तो फिर भगवान ही उसकी मदद करते हैं देखो मेरे पास पहनने को कपड़े तक नहीं है फिर मैं लोगों को अपना चेहरा भला कैसे दिखा सकता हूँ रोको पति कपड़ों का इंतजाम मैं करूँगी फिर पनीना एक पड़ोसी के पास गए और उसने एक कोट एक टोपी और एक जूते उधार मांग कर लाई उसने टोबियास की कप कपड़े पहनने में मदद की फिर वास्तव में एक नए आदमी की तरह लगने लगा अब जाओ पनीना ने कहा भाग्य तुम्हारा साथ दे जब पति चला गया तो पनीना ने बच्चों से प्रार्थना करने को कहा जिससे उनके पिता खाली हाथ घर वापस न लौटे जैसे ही टोबियास शहर के बीचों बीच पहुंचा एक अजनबी ने उसे रोका वो लंबा था और उसकी सफेद ताड़ी थी उसने एक लंबा कोट पहने था और उसके हाथ में एक छड़ी थी शांति तुम्हारे साथ हो टोबियास उसने कहा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया टोबियास भूल गया ताकि वह अपना दाइना हाथ हिला तक नहीं सकता था पर जब अदनबी ने उसके हाथ को पकड़कर दबाया तो टूब्यास अपने हाथ में चमत्कारी सुधार से चकित रह गया मैं किसका अभिवादन कर रहा हूँ टूब्यास ने पूछा मेरा नाम एलिज़ा है और मैं आपका गुलाम हूँ ग़ुलाम रूब्यास ने हैरानी से पूछा हाँ आपका गुलाम मुझे स्वर्ग से भेजा गया है मुझे बाजार में ले जाओ और मुझे सबसे ऊँची बोली लगाने वाले व्यक्ति को बेच दो यदि आप स्वर्ग से आए हैं तो फिर मैं आपका गुलाम हूँ रूब्यास ने उत्तर दिया एक गुलाम भला अपने मालिक को कैसे बेच सकता है एलिजा ने उत्तर दिया देखो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो क्योंकि एलिजा परमेश्वर का दूध था इसलिए टूबिया के, के पास आज्ञा मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था बाजार में टूबिया और एलिजा के पास बहुत से धनी व्यापारी इकट्ठे हुए इतना नेक और होशियार देखने वाला गुलाम बिक्री के लिए पहले कभी बाजार में नहीं आया था व्यापारियों ने सबसे अमीर में आगे आकर एलिजा को संबोधित किया तुम क्या कर सकते हो गुलाम आप जो कुछ भी चाहें एलेजा ने कहा क्या तुम एक महल बना सकते हो सबसे शानदार महल जो आपने कभी देखा हो राजा के महल से भी ज्यादा शानदार उससे भी अधिक शानदार और भव्य पर तुम पर कैसे विश्वास करें उनमें से एक व्यापारी ने पूछा एलेजा अपनी जेब से लकड़ी के गुटको की थैली निकाली और उनसे एक छोटा महल बनाया उसने वो सब इतनी तेजी से किया और महल की सुंदरता इतनी असामान्य थी कि सब व्यापारी चका चौंद रह गए क्या तुम इस तरह का असली महल भी बना सकते हो सबसे अमीर व्यापारी ने पूछा इससे भी बेहतर एलिजा ने कहा व्यापारियों ने यह महसूस किया कि उस के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी फिर वे तुरंत बोली लगाने लगे दस हजार गोलडेन एक चिल्लाया पचास हजार दूसरे व्यापारी ने कहा एक लाख तीसरे ने पेशकश की सबसे अधिक कीमत आठ लाख गोल्डेन अंत सबसे अमीर द्वारा लगाई गई और उसने तुरंत रूबियास को उन पैसों का भुगतान किया एलिजा की ओर मुड़ते हुए व्यापारी ने कहा यदि असली महल उतना ही सुंदर बना जैसा तुमने वादा किया है तो फिर मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करके स्वतंत्र कर दूंगा बहुत अच्छा एलेजा ने उत्तर दिया फिर उसने टोबिया से कहा अब घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद करें अब आपकी दरिद्रता के दिन बीत गया परमेश्वर की स्तुति करने और एलिजा को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद देने के बाद टोबियास घर लौटा उसकी पत्नी और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा हमेशा की तरह टोबियास ने उन पैसों का दसवा हिस्सा गरीबों को दान दिया अब भले ही वो एक अमीर आदमी था लेकिन उसने एक मुंशी के रूप में अपने प्रिय काम पर लौटने का फैसला किया रात हुई और रैलीजा ने परमेश्वर से कहा मैंने आपके दास ट्रोविया को बचाने के लिए खुद को एक गुलाम के रूप में भेज दिया मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब महल बनाने में मेरी मदद करें तुरंत स्वर्ग से स्वर्ग दूतों का एक दर उतरा वे रात भर काम करते रहे जब सूरज निकला तब तक महल समाप्त हो गया था अमीर व्यापारी आया और उसने विस्मय से देखा ऐसा बैभवशाली महल मानव नेत्रों ने पहले कभी नहीं देखा था यह आपका महल है एरिजा ने कहा अपना वादा याद करें और मुझे मेरी स्वतंत्रता दे आप स्वतंत्र हैं मेरे स्वामी व्यापारी ने उत्तर दिया और फिर उसने भगवान के दूत का झुक कर नमन किया देवदूत हंस पड़े भगवान ने सातवें आसमान से नीचे देखा और वे मुस्कुराए स्वर्ग दूतों ने अपने पंख फैलाए और वे एरिजा को साथ लेकर आकाश की आकाश में ऊपर की ओर उड़ गए समाधान